वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही काक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था तो भी उसने परिवृत्ति होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए तब पितरों ने काक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक-पृथक कहा कि तुम देव ऋण ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो ज्येष्ठ पुत्र ने कहा नहीं कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है उनके जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान और तर्पण करो गौतमी का दर्शन बंधन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं वहां स्नान करने के लिए कोई देश काल और जाति आदि का नियम नहीं है गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई पर व्यित्त नहीं होता पितरों के आदेश से काक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया तब से वह तीर्थ ऋणमोचन कहलाता है वहां स्नान और दान करने से ऋणवान मनुष्य श्रोत स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर हो जाता है सुपर्णा संगम पुरवस्थ तीर्थ पंच तीर्थ शमी तीर्थ सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ हैं जो भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं वहीं अग्निकुंड रुद्रकुंड विष्णुकुंड सूर्यकुंड सोमकुंड ब्रह्मकुंड kumar कुंड तथा varun कुंड भी हैं उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है वह सब पापों का निवारण करने वाला है उससे आगे पुरुरवस नामक तीर्थ है उसके दर्शन की तो बात ही क्या स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है एक समय राजा ब्रह्मा जी की सभा में गए वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थीं उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है यह तो सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है उर्वशी ने कहा कि यह कल्याणमई ब्रह्मा कुमारी देव नदी सरस्वती हैं यह प्रतिदिन आती जाती रहती हैं यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने उर्वशी से कहा कि इसको मेरे पास बुला लाओ उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया सरस्वती ने स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरुरवा के पास आईं राजा ने नदी के तट उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया मेरे शाप के कारण वह मृत लोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती है जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली वहां पहुंचकर राजा पुरुरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लिया तब से उस स्थान का नाम पुरुरवास्तीर्थ सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया वहां सिद्धेश्वर नाम के प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है उसके सिवा सावित्री गायत्री श्रद्धा मेधा और सरस्वती ये पांच पुण्य तीर्थ हैं वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है ये पांचों मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में पंडित हो गई हैं जहां वे भगवती गंगा से मिली हैं वही पांच तीर्थ हैं वे पांच नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं मनुष्य उसमें स्नान दान आदि जो कुछ भी करता है वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा नैष्कर्म से भी बढ़कर मोक्ष का साधन माना गया है समी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है वह भी सब पापों की शांति करने वाला है नारद उस तीर्थ की कथा सुनाता हूं सावधान होकर सुनो पूर्व काल में प्रियव्रत नाम के प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गए हैं उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी एक दिन उस यज्ञ में हिरण्य नाम का दानव आया महाशिव वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सब दैत्यों को मार भगाया तदंतर पुनः यज्ञ प्रारंभ हुआ दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए शमी तीर्थ विष्णु तीर्थ अर्क तीर्थ शिव तीर्थ सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पूर्ण्य फल प्राप्त करेगा जिसमें तनिक भी मिथ्या नहीं मुने गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियां मिली हैं उन सब के नाम पर पृथक-पृथक तीर्थ हैं उन तीर्थों के नाम ये हैं सोम तीर्थ गंधर्व तीर्थ देव तीर्थ पूर्णा तीर्थ शाल तीर्थ श्री प्रेरणा संगम स्वागता संगम कुसुमा संगम पुष्टि संगम कर्णिका संगम वैष्णवी संगम कृशरा संगम वासवी संगम शिव शर्मा शिखी कुसुंबिका उपरथ्या शांतिजा देवजा अज वृद्ध सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से নদ नद नदी गण गौतमी में मिले हैं पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरि पर गए थे फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्रोत के आकार में वे ही सब तीर्थ पृथक-पृथक विख्यात हुए उन सब में किया हुआ स्नान जप होम पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है जो इन नामों का पाठ आत्मा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां ब्रधेश्वर भगवान शिव का निवास है उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है पूर्व में एक महा तपस्वी मुनी थे उनका नाम ब्रद्ध गौतम था वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता उनका यज्ञ पवित्र मात्र कर दिया इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था वे ka का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे इतने से ही उनका ब्राह्मण सुरक्षित था विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई यौं भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी किंतु विवाह न हो सका उन्हें कोई कन्या देने वाला नहीं मिला गौतम भिन्न-भिन्न तीर्थों वनो और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी उसमें एक अत्यंत दुर्लभ वृद्धा तपस्विनी रहती थी उसके सब अंग शिथिल हो गए थे वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए तब वृद्धा ने कहा आप मेरे गुरु होंगे अतः मुझे प्रणाम न करें जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी विद्या धन धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े वे हाथ जोड़कर बोले तुम वृद्धा तपस्विनी हो गुणों में भी मुझसे बड़ी चढ़ी हो मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूं फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूं वृद्धा ने कहा अष्टसेन के प्रिय पुत्र ऋतध्वज वे बड़े गुणवान बुद्धिमान सूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे यहां उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी उसका नाम सुस्यामा था वह गंधर्वराज की कन्या थी राजा ने भी उसे देखा दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई ऋतध्वज ने Susama ke saad vihar kiya Bhogekchha nivritti honne pere Jab matah Yaha se lagi Tab boli Kaljani Jopurus Is gupha me pehle aajay Vahe tumhara